ब्रह्म सार ये संपूर्ण का नाम स्व वक्तव्य नहीं होता तो संस्कृत रूप सिद्ध होता नहीं होता जैसे रूप सिद्ध है लीचे दो रूप लिखा है दो रूप बन जाता दो नहीं बनता कितने बनता ये जो दो रूप पुस्तक में लिखा है ये दो रूप नहीं बनता न्याय में विसर्ग रहता है ना अनुनासिक वाले में विसर्ग रहे या अनुसार वाले में किसे में विसर्ग रहता दो रूपा बन जाता है जैसे पुस्तक में दो रूपा लिखा है दो रूपा बन जाता है दो रूप बन जाएगा तो फिर भारतीय क्या जरूरत है व्यर्थ हुआ बस नित्य कदम सो क्या वह सरी लग करके और दो रूप बन जाता है विसर्ग वाला जो दो रूप लिखा है वो दो रूप बनता और भी दो रूप बन जाता जिसमें विसर्ग होता अनुनासिक वाला में अनुसार वाला दोनों में विसर्ग वाला भी दो रूप बनता और ये दो रूप बनता ना नहीं बनता जो तो लिखा है पुस्तक में दो ही दो रूप बनता तो उसमें और दो अधिक बनता तो क्या पति है अधिक बन गया तो क्या है नीपष्टन विसर्ग वाला रूपष्टन नहीं पुमा खय परे अम परे खई पुमोरु सूत्र में कितने पद है तीन पद है तृतीय पद क्या है अम परे अम परे का क्या अर्थ करेंगे अम के बाद में स्म अम पर ये विशेषण किसका है मालूम है खय का अम पर खय पर में रहते अम पर खई खय पर में होना चाहिए खये में क्या क्या बनाएंगे खतने बनना छ ठ थ ये ख है उसके आगे आम हो तो आम पर मिल जाएगा पुम आम अम पर पुम और रू पुम को रू हो जाएगा पुमा चास पुम से क्या रहेगा सकार लोप होता है लो पुम रहेगा पुम आगे कोकिला कोकिला के पहले क्या वर्ण है का मकार है आगे क्या मकार के आगे क्या बनना है सहे कह है खय में आएगा कह कह उसके आगे क्या बनना है हुँ? वो बनना आम में आएगा तो अम पर का खय कौन हो गया क को हो गया को को में वो है ना उसके पहले क है अम्परक क्षय हो गया अम्परक क्षय पर हते पुम को रू हो जाएगा मह के स्थान पर अलुंत्य से मह को हो जाएगा रू पो रू को किल रू आगे रू होने पर यहाँ सूत लग गया अत्रानुनासिक पूर्व से विकल्प से पूर्व वर्ण पुम ऊ को अनुनासिक हो जाएगा एक पक्ष में अनुनासिक होगा दूसरे पक्ष अनुनाशिका नहीं होगा ऐसा रहेगा वहां दुसार सूत्र जाएगा क्या रहेगा अनुसार किसको होगा हम किसको प्रश्न है आगमन को पूर्वस्मात पर अनुसार आगमन रोह हो पूर्वस्मात्त पर रूह के पहले क्या बनना है वो है उसके आगे आएगा अनुसार ऊ के आगे किसके स्थान पर आगे मोहनुष्य बीच में ऊ के आगे हो गया को किला रू है बीच में रू विसर्ग होगा विसर्ग होगा किस तरह से क्या खर्बसाना खर्व, करवा को कोई बोलते करवा बोलते खरबसान है करवा खर्व। क्या हाँ खरबसान नहीं बोलना है।《, खर खर है खर वसानयोर विसर्जन खरब खरबसान खर वसानयोर विसर्जनीय पर में खर है क्या है। खर कौन है रेप हो गया विसर्ग विसर्ग होने के बाद विसर्जनीय ससा प्राप्त है या नहीं विसर्जनीय ससाह प्राप्त है या नहीं विसर्जनीय ससा प्राप्त नहीं फर्म खर नहीं खर पर हो तो विसर्ग हुआ फिर विसर्जन से स्राप्त है ना नहीं तो विसर्जन से सैसा हो जाएगा अरे भारतीय क्या जरूरत है संपो के आना सूत्र याद है ना अर्थ मालूम है अर्थ मालूम है <coughs> दो चार सूत्र याद करो कभी जो पूछा बोल दो <laughs> सबसे अच्छा तो कौन जी बोलना चाहिए शरीर तक कृष्ण कृष्ट है पूछेंगे दादा आए नहीं क्या करता है यहाँ विसर्जन से सर से तो हो सकता था किंतु उसको बात करता है कुप्पो कुछ कपर उनसे जिहा मूल्य एक पक्ष में और एक पक्ष में विसर्ग दो रूप था उसको बात करने के लिए ये वार्तिक है संपूर्ण आलम सौ वक्तव्य सही हो जाएगा जीवा मूल्य नहीं होगा और विसर्ग भी, भी नहीं रहेगा उपध्वान्य प्राप्त है उपध्वान्य प्राप्त है उपध्वान्य कहाँ प्राप्त होता है पवर्ग पर यहाँ प है क्या प नहीं इसलिए जीवामूल्य और विसर्ग दो रूप था स हो जाएगा तो दो रूप हो गया अवनाशिक अनुसार पक्ष दो बन गया पुंसकों की नव्य प्रशांत न छवि अप्रसन्न नह षीय अंत और छवि सप्तमी अंत सप्तमी क्या प्र, प्र, प्रातिवेदिक है छव छव <coughs> कोई प्रत्यार है कहाँ चाहेगा चाटा कितने छठ थे छ कितने हुआ चाटा हैं? थ सब है अम्परे की अनुभूति है अम्पर एक कैसे अम्परे छवि आम अहम्पर्क छव पर रहते न पद से रू होता है नु अप्रसान लुप्त अंत है न तो प्रसान शब्द से प्रसान शब्द कहीं मिला तो नकारांत है क्या प्रसान नकारांत है प्रसान? उसके आगे कहीं यदि आम परक छव मिल जाएगा तो नश्य प्रसान प्राप्त होगा प्राप्त होना था अप्रसान कह दिया उसको छोड़ करके प्रसान के आगे प्रसाद आगे क्या तन होती हाँ प्रसाद के आगे तन होती है <coughs> यहाँ नशे प्रसाद लगाया नहीं लगा नहीं लग क्यों नहीं लग है? हाँ प्रशांत साधु छोड़ करके यहाँ है चक्रिन संबोधन है चक्रिन का यही चक्रायस्व त्रैंग रक्षण है रक्षा करो चक्र अंत में क्या बने है नकार आगे क्या बने हे तो त है त्रायस्व का तो है चक्रिन के जो नकारे है ये पदांत का नकारे है हाँ आगे त्रायस में तत्यार तो, में आएगा त तो, और च, तो, आगे क्या है रम में आएगा तो हम पर का सभी मिल गया निसे नान तो के नकार रू हो जाएगा किस तरह से न छवे प्रशान रू होने पर क्या रूप बनेगा चक्री रू त्रायस्व एक रूपये या दो रूपय एक रूप उसके बाद क्या सूत्र तो लगे आप हाँ पहले हो जाएगा पूर्वस्य पूर्वस्क चक्राय रू त्रायस्व आगे सूत्र लगे क्या सूत्र अनुनाशिका परो अनुस्वार रू के उ तो उपदेश से जो अनुनासिक क्या है? रेप हो जाएगा विसर्ग के सूत्र से करब समय विसर्जन होने के बाद विसर्ग को सह हो जाएगा एसर्जनीय से सह स हो जाएगा उसको बाद करे बात करेगा कौन सूत्र सम्पूर्ण कहा न बात करेगा का? सम्पूर्ण काम उसमें है नहीं संपूर्ण का नहीं कुपो कपोज बात करेगा ए वासरी नहीं लेगा कुछ नहीं विसर्ग को सह हो जाएगा विसर्जन सह सतने बनेगा चक्रिशत्रायस्व और चक्रायस्व इसमें सूत्र में अप्रसान की। अप्रसान क्यों कहा प्रसान के आगे तनौत रहेगा तनौती के तकार खर छवे में, में आएगा आगे आम है कौन आम है आम पर को छवे पर मिला तो मिलने से यदि सूत्र में अप्रसान नहीं कहते नश्छवि कहते क्या सूत्र कहते नश्छि तो नश्छवि सूत्र होता तो रू होता ना करो हाँ अप्रसान कहने से रू नहीं हुआ पदस्य से किम ये नान पद होना चाहिए काली न होने से नहीं होगा हंती ये बहुचन है एक वोचन है दिवोचन क्या बोलते हो दो वचन है तीन बहुवचन दो क्या बोलते हो बहुवचन हाँ हंति <ills> हतः घ्रंथी एक वचन है हमती बहुवचन नहीं एक वचन क्या बनेगा हंति हतः घ्रंथी बहुवचन है <ills> घ्रंथी है हमती एकवचन है हन अग्रती हन के आगे क्या है पी हन के नकार को रू होगा पर में आम पर छव हो तो आम आमपर्क छव पर में है क्या छव है तो उसके आगे आम क्या है जी तो क्या सूत्र गया यार नश्यव प्रसन्न गया क्यों नहीं लगा पदांत नहीं पीप लगने के बाद ही तो तिब सुप्तिंग अंतम पदम हंति पद संज्ञा है हन्ती की पद संख्या है अरे पद नहीं क्या हैं? हन के जो नौकार हो वो पद का न, पदांत का नहीं हंति तो पदांत है पद है किंतु जो नौकार को होना चाहिए रू वो पद के पदांत नहीं नान्त्य पद नांत, नांत कौन है हंति हन जो नान्त है वो पद नहीं जो है जो पद है हंति वह नान्त नहीं नीन पे।, नीन पे हाँ पे प पर हो तो प में अकार रखकर के प पर हो तो नीन इतिहास रूर बा नीन जो है नी एक शब्द है ना नरो नरह नरम नरो नीन ये कहाँ का रूप है नृन द्वितीय बहुवचन एक प्रथम प्रथम एक वचन क्या बनेगा क्या बनेगा न या ना ना ना न नहीं क्या बनेगा ना न ना आगे न रगे आगे नृभ्यम नृ आगे भा नी नी नी हाँ, ये नीन जो है द्वितीय बहुवचन का अनुकरण किया द्वितीय बहोचन द्वितीय बहुचन के अनुकरण किया लुप्त षष्ठीअंत है उसके आगे गौ आकर लुप हो गया इसे ध्यान नृन इतिहास यह एक शब्द है उसके नौकार को रू होगा प पर हो तो नृन द्वितीय बहोजन के रूप उसको अनुकरण करके फिर उसका षठी लुप्त षष्ठी करके नृन के नकार को रू होगा पे प पर हो तो नृन अगर पाही नृन का मनुष्यों को मनुष्यों की रक्षा कीजिए रक्षा करो पाही नृन अगर पाही नृन के नकार को रू होगा पही पाही में प है पर में रू होने के बाद क्या रूप बनेगा नी रू पाही एक रुपये दो रुपए एक रूपये ये विकल्प से होता है तो होता है विकल्प से करता था एक रूप बनेगा दो बनेगा हाँ एक पक्ष में क्या रूप बनेगा नीन पाई जैसे को ऐसा रहेगा और एक पक्ष में नौ को हो जाएगा रू जिस पक्ष में नौ को रू होगा उस पक्ष में कोई सूत्र लगेगा अत्रानुनासिकः पूर्व से तो वह लगेगा पूर्व रि में री को अनुनासिक हो जाएगा एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में अनुनाशिकात् परो अनुस्वार हो दूसरे पक्ष में हो जाएगा अभी पूरा कितने रूप हो गए तीन हो गए, प्रथम रूप क्या हुआ अन, अनुनाशिक दूसरा है, है रु नहीं रु है ना रू कहाँ गया नृ रू पाही नृ रू पाई और एक रूपये है नीन पाई जिस रू के रेप को विसर्ग करने के लिए कोई सूत्र है रेप को विसर्ग करने के लिए खर क्या खर अवसान और विसर्जनीय पर में खर होना चाहिए खर कौन है प है रेप को विसर्ग हो जाएगा विसर्ग होने पर विसर्जने सस्ता प्राप्त है विशर्व को सब प्राप्त है किस सूत्र से हाँ उसका अपवाद है ये सूत्र कुपोह कपच कु का ष्ठी द्विवचन में ओस आएगा कुपु ओस यौन हो गया कुप्पो षी नहीं सप्तमी कु और पर रहते सप्तमी द्विवचन है कुपु ओस यौन हो गया कुप्पो क पौच में क्या विसर्ग के स्थान पर करोप क मतल जिहामूल्य और उपद्मान्य स्थानी क्या है स्थानी विसर्ग और निमित्त तो क्या है वर्ग कवर्ग कुअरूपु आदेश होगा जिहामूल्य और उपद्मान्य क वर्ग पर में हो तो विसर्ग को जीवामूल्य होगा अरेपू पवर्ग पर रहते विसर्ग को उपधमान्य होगा कपौ च च देने से क्या होगा चाद विसर्ग हो। च का पंचम चाद च अव्यय थे है उसका पंचम में चाद बनेगा अव्यय के आगे अज्ञात आप सुपर लूक हो जाता है यहाँ च का अर्थ नहीं लेना च शब्द से चाद का अर्थ च शब्द से सम रूपम शब्द से अशब्द ऐसे सूत्र है व्याकरण में यहाँ च शब्द लेना अर्थ लेंगे तो हो जाएगा अव्य शब्द लेने से अव्यय नहीं चाद का अर्थ च शब्द से सूत्र में जो च शब्द आया उसे विसर्ग भी हो जाएगा तो जिस पक्ष में अनासी में उपधमान युवा क्या रूप बनेगा पहला रूप नहीं पाही नहीं पाही हो नहीं क्या ये किस पक्ष में उपधमान और जब विसर्ग हो जाएगा नहीं पाही ये अनुनासिक अनुनासिका अनुसार है, है द्वितीय रूप में है? अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक में कितने रूप हुआ दो रूप हुआ एक में उपधमान और एक में विसर्ग ये दो रूप अणुनासिक का बना और जीवामूल्य का रूप बनेगा कितने जीवा जीवामूल्य नहीं, नहीं बनेगा विकल्प से जीवामूल्य बनेगा नहीं कुपो कपोच सूत्र से एक पक्ष में उपध्मान्य दूसरे पक्ष में जीवामूल्य नहीं, नहीं। जीवामूल्य मूल्य कहाँ होता है कबर का पर यहाँ पर क्या है इसलिए एक पक्ष में तो उपध्वान्य हो गया और दूसरे पक्ष में कोई रूप बनेगा नहीं बनेगा हाँ विसर्ग पक्ष बनेगा जी हाँ एक उपधमान्य और एक पक्ष में विसर्ग दो रूप बनेगा ये अनासी के दो रूप है और अनुसार वाले के दो रूपा बन जाएगा बनेगा एक में उपधमान्य और दूसरे में विसर्ग कितन रूप हो जाएगा चार और एक रूप है जैसो को ऐसे बने गया जिसमें नीन पे सूत्र नहीं लगा नीन पे सूत्र नित्य है विकल्प करता है जब नहीं लगे तो रूप क्या बनेगा ये न पाही यहाँ उत्तरा उन्यासी के पूर्व से लगे नहीं लगे क्यों नहीं लग गया हाँ रू के पूर्व में होता है रू होने के बाद होता है तस्य तरडितम कितने पता है परम आम्रेडितम तिरुत्य परम म्रेडितम से दूर त्वित होने पर जो दूसरा रूप है उसको क्या कहेंगे आम्रेडितम उसका नाम हो गया आम्रेडितम आम्रेडितम से क्या हो जाएगा कान्रेडिते आम्रे कान आम्रेडिते किम शब्द का रूप बनता कह कौ के आगे कम कौ कस्म सप्तमी कस्म केय चतुर्थी हम्म ये किम का द्वितीय बहुचन क्या बना कान ये भी कान का द्वितीय बहुचन जो कान बना उसका अनुकरण करके उसका फिर लुप्त षष्ट्यंत है जैसे यह भी आया था नीन द्वितीय बहुचन का लुप्त षष्ट्यंत कान भी इस प्रकार किम शब्द के द्वितीय बहुचन क्या रूप बनता है <coughs> कान के लुप्त षष्ट्यंत्र करने से कान के नकार को कान के अंत्य नकार को रू होगा परमी क्या चाहिए आम तो कान नकार से रू से आद कान कान है ये कान कान है दो होने पर किसको किसको कान क्या के कान है ये द्वितीय दूसरो दूसरा कान को कान का नाम हो जाएगा आमरेड़ आमरेड़ तो होने से पहले कान के नकार को रू हो जाएगा किस तरह से ये काना मृत नहीं होता तो न को होता है नहीं होता है नहीं होता है? ये इतने सूत्र लगे क्यों सूत्र नहीं लगता है? हाँ। कान के नकार को रू हो जाएगा रू होने के बाद दो सूत्र है अत्रानुनासिक अत्रानुनासिकस्य हाँ दो रूप बनी गया एक अनुनासिक और एक अनुसार पक्ष रू के रेप को विसर्ग होगा रेप का विसर्ग होगा किस सूत्र से क्या सूत्र विसर्ग होने के बाद विसर्जन से हो जाएगा है उसको क्या बात करेगा दोनों में ठीक नहीं बिसव जने से स में स सा हो गया ना नहीं अब संपो गाना क्या जरूरत है हाँ। संपो गा की क्या आवश्यकता है वहाँ शरी पहले कहो वाह वहाँ <laughs> लघु में पढ़े हुए ना जो लोग नहीं पढ़े उनको मालूम नहीं बात से तो जो लोग पढ़े उनको, लो उनको याद है जो सूत्र को याद है उसको लगाना चाहिए ना हाँ बात सही होने के लिए पहले तो देखो सर पर हो कुपो अभी सामने है सूत्र हाँ विसर के आगे क है नहीं कबर का, का पर होने से क्या होना चाहिए उतर नहीं उत्तर नहीं हुआ विसर्जन से नहीं जुहा मूल्य विसर्ग कैसे कुपोह कपोज सूत्र से विसर्ग क्या होता है कह पर रहते जुहा मूल्य और विसर्ग विसर्ग कहाँ लिखा है च चाद विसर्ग पहला क्या कहना है जुहा कान पर में क है क वर्ग पर हो तो विसर्ग को विसर्जने से को बात करके क्या होगा कुपोह कपोज सूत्र से क्या होगा जुहा और विसर्ग दो रूप होगा तब तो विसर्जन से स होगा नहीं लगेगा दो रूप बनना चाहिए एक पक्ष में जीवा मूल्य और एक पक्ष में विसर्ग उसको बाद करने के लिए संपूं का नाम सोभक्तव्य आरती का नहीं होता तो स नहीं होता विसर्जन स सा स सा साप्त था उसको बाद करता कौन को पक अभी संपूं का नाम आरती का लगेगा क्या करेगा सौ करेगा विसर्ग को तो सौ कर देगा अब जीवा मूल्यों को नीत तो करेगा दो रूपये पहले बन गया था ना, ना एक ना, जीवा, जीवा, जीवा मूल्य एक विसर्ग को दो रूपये कौन प्राप्त था कुपो कपोच प्राप्त था नहीं लगा वहा उसको बाद करके लग गया संपू कहा नाम सो कुपो कपोच प्राप्त था यदि का नाम स्व वक्तव्य भारतीय नहीं होता कुपोच कुप कपू चल करके एक जिहा एक विसर्ग से दो रूप बनता अभी उसको बाध करने से कुपो कपूच नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो विसर्जनयसा प्राप्त था या नहीं कुप कपूच नहीं लगेगा तो विसर्जनयसा प्राप्त होना था किंतु संपुं ना का नाम स्व वक्तव्य बाध करता है जुहा मूल्यों को भी बात करेगा जु कुपो कपोच विसर्जन स को बात करता है उसको भी बात करता है सम्पूर्ण स्वभक्त स होने पर कांस का अनुनासिक का पक्ष एक है के? और एक पक्ष अनुसार पक्ष कितना रूप बनेगा पहला रूप क्या है हाँ दूसरा छ का सप्तमत छ छ में अकार उच्चारण के लिए छकार पर रहते तुक होगा हृस््य छे तुक शिव अग्रे छाया शिव से छाया शिव से सम्ठी समे लोप होने के बाद शिव अग्रे छाया शिव में ह्रस्व कौन है ह्रस्व इ तो हृस्व नहीं ई ह्रस्व नहीं था हाँ ये भी ह्रस्व है वह में अस्व ये हस्व नहीं किस सूत्र से ह्रस्व होगा ह्रस्व संज्ञा है वह में और अःस्व आगे छाया छाया का सकार पर में है तो स्वतः लग जाएगा छे छपुर ह्रस्व तो को तू हो गया तो कौन से शिवत क्या बनेगा शिवत छाया शिव तो होने पर फिर क्या होगा तकार को तो से प्राप्त है झलाम जसंते प्राप्त है या नहीं प्राप्त नहीं क्यों पता नहीं तो नहीं झलाम जसंति प्राप्त है अंतर्वेदन में निर्माण कर पद संज्ञा है झलाम जसवंत संख्या नब्बे निकालो आठ दो हाँ एक तो पहले लग जाएगा तब तो को क्या होगा क्या होगा नहीं तो चुनाच करो तो भी झलाम जसुंते लगेगा द करने के बाद चुत्तो करो क्या होगा जेरी खरीचर से को हो जाएगा ज शिव छाया बन जाएगा पदांता दीर्घात पदांता दीर्घ से अनुभूति है दीर्घात पदांता छे तुग वे तुग होगा लक्ष्मी छाया लक्ष्मी अगले छाया लक्ष्मी के आगे छाया में है यहाँ छे चप्राप्त था या नहीं तो नहीं था क्यों नहीं, नहीं। हैं वो रस्सो करता नहीं करना वो क्या करता नहीं प्रश्न यहाँ क्यों छः छ नहीं लगेगा ह्रसो नहीं है ये उत्तर है यहाँ रस्सो नहीं है अरे वो रसो को करता है वो तो हरसो को करता है मालूम यहाँ क्यों नहीं, यहां नहीं लगेगा यहाँ उसका उसके लिए कार्य करने के लिए जो आवश्यक है यहाँ नहीं ये देखा नहीं यहाँ नहीं है छप पर में है क्या है रस्व नहीं है पदांता दीर्घ है या पदांत लक्ष्मी दीर्घ भी है पदांत भी है। ये समास है लक्ष्मी अच्छा है समास होने के बाद एक पद हो जाएगा पद संख्या रहेगी अंतर्वती बृहत् मानकर एक पद संख्या है तो लक्ष्मी में ई पदांत है और दीर्घ होने से छ को हो जाएगा तुग विकल्प से जिस पक्ष में तुक होगा तुक कीते ते है या टीत है की हो तो आदि में होगा अंत में होगा छाया क्या या के अंत में बाद में आएगा जिसको तुक होता है तू किसको होता है छ को नहीं दीर्घात पदानता चे है ना तो यहाँ हो जाएगा उभय निर्देश पंचम निर्देश हो परत्वात क्या होगा तस्माद इतु आ, तो उत्तर से नहीं तस्मादित से नहीं यहाँ तस्मिन लगेगा पूर्वक होगा तस्मिद पूर्व से पूर्व पूर्वक तुग होगा यद्यपि पदांत किसके पास है क्या देखो इसके पहले क्या सूत्र ये सूत्र देखो छे चाद आई कमा कहा से यह अनुदेद एक सूत्र दीर्घात आगे पदन तत्वा के तुख से हृष्स आया हृस् से छे च हो गया फिर दीर्घात या गया दीर्घात छीर्घा छ होने के बाद फिर पदन है दूसरा तो दीर्घा छ होने से यहाँ तो दीर्घ से छे तुक भी होगा ये दीर्घात में पंचमिद चरितार्थ तो हो गया दीर्घात एक सूत्र है दीर्घात् छीर्घ से पर क्षय हो तो तुक होता है वो दीर्घ को हुआ यहाँ होता है यहाँ तस्मि नीति निर्दिष्ट पूर्व से बलवान होगा क्योंकि पंचम से हम लग गया तो नहीं नहीं ठीक है वो ठीक है आ तस्मा तो दीर्घाथ तस्मा यदि उत्तर तस्में हाँ तो यहाँ तो पूर्वक होता है छप्तमें तो हो गया तो पूर्वक होता है अब पूर्वक होगा पूर्व को तूक होता है अंत में अंत में तो छ होने से दीर्घ को तुक होगा लक्ष्मी के आगे तो आएगा तो यहाँ नहीं होता है पंचम निर्देश बलवान नहीं होता है पंचमी निर्देश बलवान होगा तो क्या होगा तू कुछ को होना चाहिए छ को होना चाहिए छ को तुक नहीं होता है छ को तुक होगा तो छ के बाद में आएगा इसलिए लक्ष्मी के ई को तुक होगा पद संज्ञा होने से झलम जसंते चुत्व फिर लक्ष्मी छाया बनेगा जिस पक्ष में तु को, तू को तू नहीं होगा उस पक्ष में लक्ष्मी छाया ये हल संधि पूरा हो गई कोई हो गई हल संधि कोई ज्यादा सूत्र नहीं ना तो निषेध करने वाले कोई सूत्र है सात एक सूत्र स्टूत्व निषेध करने वाले कोई सूत्र है क्या सूत्र तो सच छोटी क्या करता है बोलो सच छोटी क्या करता है क्या बोला सुना है नहीं सुना है तो बोला अपने मन से नहीं बोला सुना है कुछ नहीं सुनाई पड़ता है तो बोलो ना सुना ना बोलो सुना है ना आ, क्या सुना बोलो मन से बोलते ना सुन सुनकर बोलते हो <laughs> थोड़ा हाँ <laughs> <आ>, क्या बोलो <laughs> हाँ ऐसा बोलो जैसे कोई सुन ले ऐसा बोलो तीन बार पांच बार बोले किसी को पता नहीं चलेगा ऐसा नहीं व्यर्थ नहीं होना चाहिए बोलो तो क्या करता है पर में अट हाँ हट हो तो सच छोटी हैं विकल्प करेगा या नित्य करेगा विकल्प करेगा अनुसार करने वाले सूत्र कितने आए गए अनुसार करने वाले सूत्र पीछे वाले कोई बताओ कोई अनुसार करने वाले सूत्र किसका मालूम है अनुसार करने वाले सूत्र कुछ है क्या सूत्र है आधगुण अत्र का ये करता है अनुसार करता है क्या सूत्र अनुसार करने वाला है मोन स्वार एक सूत्र और कोई सूत्र है यह दो सूत्र है और अनुसार करने वाले सूत्र हैं अनुनासिकात पर अनुसार नहीं करता नहीं अनुसार अनुनासिकात पर अनुसार करता है नहीं अनुनासिकात पर अनुसार क्या करता है अरे अनुसार करता है ना नहीं करता है बोलो आगाम का आगाम कह देख्या अनुसार अनुसार नहीं करता है क्या करता है अनुनासिक करता है यबल परेबला बातिक मैं स्थानीय क्या है स्थानीय क्या है म क्या पर निमित्त तो क्या है हाँ का व पर का कर्क हकार है सम्राट में क्या सोच लगा ये क्या कर देता है यहाँ क्या कर करते सम्राट में क्या क्या मकार के अनुसार क्या मकार अनुसार प्राप्त था क्या मकार के अनुसार प्राप्त था किस त से अनुसार नहीं हुआ क्या हुआ मकार को क्यों करना क्या हुआ मकार हुआ आदेश क्या हुआ स्थानी क्या है निमित्त तो क्या है कुबंत तो? राज धातु तो है स्थानीय क्या है हाँ समोह मत्स्य जो दिया है मत्स्य कहाँ से आया ये समो राजी मोहराजी समह को मो क्या भी होती है प्रथम आया क्वेश्चन तो ष्टी कहाँ से, से आया मत्स्य हाँ मोह से मह की षठी अंत की है मै स्थानी मोह अनुसार से आया तेईस है ये पच्चीस है ऐसे अनुमूति आया अनुसार को पर करने के लिए क्या सूत्र निमित्त क्या है यह स्थानीय क्या होगा है अनुसार बाघ घर में क्या सोच लगा झय हो ना झयो हो झयो हो नेता तो ऐसा स्थानी क्या है स्थानीय जय है क्या है हाँ आदेश क्या है झा नहीं पूर्व सम निमित्त क्या है पंचम तो निमित्त झय पहले जय चाहिए पहले क्या चाहिए जय चाहिए जाये। जाये जाये। क्या है हाँ आदेश क्या है चिन्मयम क्या सोच लगा चिन्मय में, में लगा यर उन्नाशिक नाशिकु प्रश्न में पूछता हूँ यर उसी को नासी को नाशिकु लगा नहीं लगा जब पूछा था क्या लगा उस नहीं बताए और कोई किसने कहा हमें क्या वो लगा क्या फिर क्या प्रत्येक यरुणनासिको अनुनासिकरुनुनासिक अनुनासिको वा ये लगा नहीं लगा हैं नहीं।, नहीं लगा क्या लगा ये भारती का नहीं होता तो चिन्मय बनता चिन्मय बन जाता तो फिर भारती का व्यर्थ नहीं हुआ है और एक के वाला रूप बन जाता एतन मुरारी ये तद मुरारी ये दोनों रूप ठीक है दोनों यहाँ प्रत्यय भाषा में नित्य लगे या नहीं लगे क्यों प्रत्यय नहीं, नहीं प्रत्यय नहीं, नहीं मुरारी क्या कि सुप्रत्यय है नहीं मुरारी सु सुप्रत्यय नहीं? तो नहीं? नहीं मुरारी क्या कि सुप्रत्यय है या नहीं पहले हाँ क्या नहीं बोता तो प्रत्यय से नहीं प्रत्यय नहीं है हाँ ये जो पदांत का ये वो हो, उसके आगे उसके आगे प्रत्यय अव्यवहित तो उत्तर में प्रत्यय नहीं आगे तो है अव्यवहित तो उत्तर में प्रत्यय नहीं है तो ऐत मुरारी में इसमें दो जो रूप बना एतम मुरारी और ऐतद मुरारी प्रत्येक भाषा में नित्य भारतीय किस रूप में लगेगा नहीं लगेगा और यार उन्नासिक उनासिक किस रूप में लगा प्रथम पहला रूपे दूसरा रूपे और दूसरा रूप में क्या लगेगा है कुछ नहीं लगा झलान जो सत्य बाद में लगेगा ओ